अश्विनी कुमारों के द्वारा चमन ऋषि को नेत्र तथा यौवन की प्राप्ति उन महान तेजस्वी मुनि ने अश्विनी कुमारों से यह वचन कहा देव आपने मेरा बड़ा ही उपकार किया है। क्या कहूं इस संसार में सर्वोत्तम सुंदरी भागिया पाकर भी मैं कोई सुख नहीं पा रहा था वरण मुझे एक पर एक दुख ही झेलने पड़ते थे क्योंकि मेरे आंख थी नहीं मैं अत्यंत बूढ़ा हो गया था मंदभागी बनकर निर्जन वन में पड़ा था ऐसी स्थिति में आप लोगों ने मुझे नेत्र युवावस्था और अद्भुत रूप प्रदान किया है अतः तो मैं भी आपका कुछ उपकार करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि उपकारी पुरुषों के प्रति जो किसी प्रकार का उपकार नहीं करता उस मानव को धिक्कार है संसार में देवता भी ऋणी हो सकते हैं मानव की तो बात ही क्या है अतएव मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप लोगों को कोई अभीष्ट पदार्थ प्रदान करूं देवेश्वरों आपने मुझे नूतन शरीर प्रदान किया है इस ऋण से मुक्त होने के लिए मांगने पर मैं आप लोगों को वह पदार्थ भी दे सकूंगा जो देवताओं तथा दानुओं के लिए भी अलभ्य है आपके इस उत्तम कार्य से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ आप अपना मनोरथ व्यक्त करें श्यवन मुनि के वचन सुनकर अश्विनी कुमारों ने परस्पर परामर्श किया तत्पश्चात सुकन्या सहित बैठे हुए उन मुनि श्रेष्ठ से वे कहने लगे मुनिवर पिताजी की कृपा से हमारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हैं परंतु देवताओं की पंक्ति में बैठकर सोमपान करने की हमारी अभिलाषा अभी पूरी नहीं हुई है जब यज्ञ में सोमरस पीने का अवसर आता है तब देवता हमें वैद्य मानकर निषिद्ध कर देते हैं सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी का यज्ञ हो रहा था इंद्र की प्रेरणा से हमें वहाँ सोम रस नहीं मिल सका अतएव धर्म के जानने वाले तपस्वी जय आप में कोई शक्ति हो तो हमारी यह अभिलाषा पूर्ण कर दीजिए हमें सोम रस पीने का अधिकार प्राप्त हो जाए ब्रह्मन हमारी इस सुसमत इच्छा पर विचार करके आपको इस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए सोम रस पीने की प्यास बुझना हमारे लिए बड़ा ही कठिन हो गया है आप चाहेंगे तो वह प्यास शांत हो जाएगी अश्विनी कुमारों की बात सुनकर चवन मुनि ने बड़े मधुर शब्दों में उनसे कहा मैं अत्यंत वृद्ध हो गया था आप लोगों ने मुझे रूपवान और नवयुवक बना दिया है आपकी कृपा से गुणवती भार्या भी मेरे पास है अतएव में प्रसन्नतापूर्वक आप दोनों को सोम रस पीने का अधिकारी अवश्य बना दूँगा इंद्र छल किए जाएंगे मेरी यह बात बिल्कुल सत्य है अभी अमित तेजस्वी राजा सरयाती के यहाँ यज्ञ हो रहा है फिर तो च्यवन मुनि की यह बात सुनकर अश्वनी कुमार आनंद पूर्वक स्वर्ग से धारे जी भी सुकन्या को लेकर अपने आश्रम पर चले गए